गुड़ खाओ चूल्हा जलाइए आगे बढ़ना चाहिए हमारे घर बड़े नहीं हैं, गड़बड़ मत करो इन्हें दो किताबें दे रोटियों को काट काटकर खाइए ढाई से गुड़ तौल दो सैकड़ों आदमी आए हैं